शुपुराण रुद्र संहिता अनंत कुमार जी कहते हैं महाप्राज्य व्यास जी लोकलीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस परम अद्भुत कथा को श्रवण करो तात जब भगवान रुद्र लीला वश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए तब दैत्यराज बाण श्रीकृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुआ उस समय कुष्पाण्ड उसके अश्वों की भागडोर संभाले हुए था और वह नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सज्जित था फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिवरूप ही थे और उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था मुनीश्वर तदनंतर वीर्यवान श्री कृष्ण उन्हें शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था चिरकाल तक बाण के साथ यो युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभ के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भूजाओं को काट डाला अंत में उसकी अत्यंत सुंदर चार भुजाएं ही अवशेष रह गई और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यसा भी मिट गई जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उसका सिर काटने काट लेने के लिए उद्यत हुए तब शंकर जी मोहनिद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले रुद्र ने कहा देवकी नंदन आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं भगवन मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया अब बाण का सिरच्छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है गोविंद मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए लक्ष्मीश पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीची वीरवर रावण और तारकाक्ष आदि के पूर्वों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था जनार्दन आप तो योगेश्वर साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं आप स्वयं ही अपने मन से विचार कर विचार कीजिए मैंने इसे वर्जे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा मेरा वह वचन सदा सत्य होना चाहिए मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ अरे बहुत दिन पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल गया था तब अपनी भुजाएँ खुजलाता हुआ यह मेरे पास पहुँचा और बोला मेरे साथ युद्ध कीजिए तब मैंने इसे शाप देते हुए कहा थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा तब तेरा सारा गर्भ गल जाएगा बाण की ओर देखकर कहा मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले ये श्रीहरि आए हैं श्री कृष्ण अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वरवधु को सांस ले अपने घर को लौट जाइए यूँ कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा ले वे पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए